महाभारत कर्ण पर्व कर्णपर्व पंचविंशोध्याय युयुत्सु और उलुक का युद्ध युयुत्स का पलायन सतानिक और पुत्र सुतकर्मा का तथा सुतसोम और शकुनि का घोर युद्ध एवं शकुनि द्वारा पांडव सेना का विनाश संजय उवाच युजुत्व तव पुत्र द्रावतम बदम महत उलोक को संजय कहते हैं महाराज दूसरी ओर जुयुसु आपके पुत्र की विशाल सेना को खदेड़ रहा था यह देख उलूक तुरंत वहां आ धमका और जयुस से मुझसे बोला अरे खड़ा रह खड़ा रह युयुसुश्च तथो राजधारेण पत्रि उलूकंताड़यामास भद्रेण इंद्र इवाचल राज तब युयुस् तीखी धार वाले बाण से महाबली उलूक को उसी प्रकार पीट दिया जैसे इंद्र पर्वत पर भद्र का प्रहार करते हैं उलोकस्तु ततः क्रुद्ध तव पुत्रस्य संयोगे पुत्रेण कर्ण इससे उलोक को बड़ा क्रोध हुआ उसने युद्ध स्थल में एक क्षुरप्र के द्वारा आपके पुत्र का धनुष काटकर उस पर कर्णि नामक बाण का प्रहार किया तदपासी धनुछिन्नम सुरगवत्तर संरक्तलोचनः उसे कटे हुए धनुष को फेंककर क्रोध से आंखें लाल करके दूसरा अत्यंत वेगशाली एवं विशाल धनुष हाथ में लिया साकुनि तो तथया विव्याध भर तरसारथिम आर नुजोत भरतश्रेष्ठ उसने शकुनी पुत्र उलोक को साठ बाणों से भेज दिया और तीन बाणों से उसके सारथी को पीड़ित किया तत्पश्चात उसे और भी घायल कर दिया उलोक स्तम तो विशत्या विध्वा स्वर्ण विभूषित ही अथाशमरे क्रुद्धो चिच्छेद कांचन तब उलोक ने संग्राम भूमि घायल करके उनके स्वर्ण में ध्वज को भी काट डाला पपात प्रमुखे राजन युजुस्सो कांचन ध्वज राजन ध्वज का दंड कट जाने पर युयसु का विशाल कांचन ध्वज छिन्न भिन्न हो उसके सामने ही गिर पड़ा। आज खाना स्नान अपने ध्वज का यह विध्वंस देखकर जयुसु क्रोध से मूर्छित सा हो गया और उसने पांच बाणों से उलूक की छाती छेद डाली उलोक समरे सम तैल धोते भल्लेना यंत भरत सतम मे भरत भूषण उल्लोक ने तेल से साफ किए हुए भल्ल के द्वारा युजुष के सारथि क का मस्त काला तिन्नम भूमौ युजुष सारथे स्था तारूप यथा चित्र निपत मही उस समय युजुस्व के सारथी का बहकटा हुआ मस्तक पृथ्वी पर उसी भांति गिरा मानो आकाश से भूतल पर कोई विचित्र तारा टूटे पड़ा हो जघान चतुर सोते बलवता प्रत्यपाया दतांतर तत्पश्चात उलोक ने युजुस्व के चारों घोड़ों को भी मार डाला और पांच बाणों से उसे भी घायल कर दिया उस बलवान वीर के द्वारा अत्यंत घायल हो जो दूसरे रथ पर आरूल हो वहां से भाग गया तम निशित शर ई राजन रणभूमि युस्सु को पराजित करके लोक तुरंत ही पांचालो और संजयों की ओर चला गया और उन्हें तीखे बाणों से मारने लगा शता महाराज श्रुतकर्मा सुतस्तव जसवसूत रथम चक्र में सारधात संभ्रम महाराज दूसरी ओर आपके पुत्र सुतकर्मा ने बिना किसी घबराहट के आधे निमेश में ही सतानेक के रथ को घोड़ों और सारथी से शून्य कर दिया हताशे तो रथे तिठं सता महारथ गसुत्र महारथी सता ने कुपित होकर अपने अस्पहीन रथ पर खड़े रहकर ही आपके पुत्र के ऊपर गदा का प्रहार किया सकता चंदनम भस्म हया सथीं पपात धरणीम तूर्ण तारयीव भारत व गदा तुरंत ही सत्कर्मा के रथ घोड़ों और सारथी को भस्म करके पृथ्वी को विदीर्ण करती हुई सी गिर पड़ी तावराम की ताम युद्धात्मा परस्परम कुरुकुल की कीति बढ़ाने वाले वे दोनों वीर दृतहीन हो एक दूसरे को देखते हुए युद्धस्थल से हट गए थ मूहत सताटी को पित्व प्रतिबिंध्य रथम ग आपका पुत्र श्रुतकर्मा घबरा गया था वह विभत्सु के रथ पर जा चढ़ा और सतानी भी तुरंत ही प्रतिबिंध के रथ पर चला गया सुत सोम हम तो शकुन तुनिशरे नाकंप्रो वायोर्घ इव पर्वतम् दूसरी ओर शकु सक्रु, शकुनी अत्यंत कुपित हो अपने तीछे बाणों से सुतसोम को घायल करके भी उसे विचलित न कर सका ठीक उसी तरह जैसे जल का प्रवाह पर्वत को नहीं हिला सकता सुत सोम स्तुतम दृष्टवा पितुरत्यंत वैरिण शरने सारत भरत नंदन सुत ने अपने पिता के अत्यंत वैरी शकुने को सामने देखकर उसे कई हजार बाणों से आच्छादित कर दियाकुन स्तूँम चेदान्य पतत्रिवि लघुस्त्र जितकासी निवार्य समरे लघ्वस्त्र चित्र योधी चित्रिभि ऋ परंतु शकुनु ने तुरंत ही दूसरे बाणों द्वारा सुतसोम के बाणों को काट डाला वह शीघ्रता पूर्वक अस्त्र चलाने वाला विचित्र युद्ध में कुशल और युद्धस्तन में विजय श्री से सुशोभित होने वाला था उसने सम्रांगण में अपने तीखे बाणों से सुतसोम के बाणों का निवारण करके अत्यंत कुपित हो तीन बाणों द्वारा सुतसोम को भी घायल कर दिया तस्वान के तनम सूतम तिल सोधम अक्षरही अच्छा श्याल महाराज तथु क्रुसूर्ना महाराज आपके साले ने सुतसोम के घोड़ों को तथा ध्वज और सारथी को भी अपने बाणों से तिल तिल करके काट डाला इससे सब लोग हर्ष सूचक कुलाहल करने लगे हताशो विरथिव छ के रथाव मान्यवर घोड़े रथ और ध्वज के नष्ट हो जाने पर धनुधर अपने हाथ में श्रेष्ठ धनुष धरती पर खड़ा हो गया जग का स्वर्ण पुखान शिलाया मास समल तो रतम फिर उसने शिला पर तेज किए हुए स्वर्ण में पंख वाले बहुत से बाढ़ छोड़े उन बाणों द्वारा समरभूमि में उसने आपके साले के रथ को ढक दिया नाम सर्वरातान रथोपगान सलभानामे ब्रतान्ता रथोपान समीक्षन सौ बल पर महायथा उसके बाण समूह टिड्डी दलों के समान जान पड़ते थे उन्हें अपने रथ के समीप देखकर भी महारथी सुबल पुत्र शक्नी के मन में तनिक भी व्यथा नहीं हुई उस महायशस्वी वीर ने अपने बाण समूहों द्वारा सुतसोम के सारे बाणों को पूर्णतया मथ डाला त्रा तुष्यंत सिद्धा चापे सुतसोम जो सुत पैदल होकर भी रथ पर बैठे हुए शकुनी के साथ युद्ध कर रहा था उसके इस अविश्वसनीय और अद्भुत कर्म को देखकर कर वहाँ खड़े हुए समस्त योद्धा तथा आकाश में स्थित हुए सिद्धगण भी बहुत संतुष्ट हुए तस्य भल्ले सन्नत कार्म वसर वसर। राजन उस समय शकुनी ने अत्यंत वेघशाली और झुके ही गाठ वाले तीखे भल्लो द्वारा सुतसोम के धनुष तरकस तथा अन्य सब उपरणों को भी नष्ट कर दिया सचिन्न धर्वा विरथ खम्य चानत व व वै रथ तो नष्ट हो ही चुका था जब धनुष भी कट गया तब सुत्सोम ने तथा नील कमल के के समान रंग वाले हाथी गर्जना की काल बुद्धिमान सुत्सोम के उस निर्मल आकाश के समान कांति वाले खडग को घुमाया जाता दे शकुनी ने उसे अपने लिए काल दंड के समान माना सहसा चतुर्दश महाराज सिक्षा महाराज सुम शिक्षा और बल दोनों से संपन्न था वह खडग लेकर सहसा उसके चौदह मंडल पैतरे दिखाता हुआ रणभूमि में सब और विचरने लगा भ्रांतम उद्रतम आविद्धम आप्लुतम विप्लुतमित सम्पात समुद्रणे चर्शयामा सच युगे उसने युद्धस्थल में भ्रांत उद्भ्रांत आविद्ध आप्लुत प्लुत श्रित सम्पात और समुद्री आदि गतियों को दिखाया सौ बलस्तु ततः सरां चिक्षेपी तानापत एबासु चिक्षेत परमासी त्रमीसुबलपुत्रे सुम पर बहुसेड़े परंतु उसने अपने उत्तम खड़ग से निकट आते ही उन सब बाणों को काट गिराया तथा महाराज पर प्रहणो तो सरानासी विशोपमान महाराज इस शत्रुओं का संहार करने वाले सुबल पुत्र शक्नी को बड़ा क्रोध हुआ उसने सुम पर सर्पों के समान की वर्षा आरंभ कर दी। पराक्रम परंतु गरुड़ के तुल्य पराक्रमी सुसोम ने अपनी शिक्षा और बल के अनुसार युद्ध में फुर्ती दिखाते हुए खडग से उन सब बाणों के टुकड़े टुकड़े कर डाले तस्य मंडला राजन, राजन सुसोम जब अपने चमकीली तलवार को मंडलाकार घुमा रहा था उसी समय सगुनी ने तीखे चुरप्र से उसके दो टुकड़े कर दिए स छिन्न सो निपात महान अर्धमस्य शम हस्ते सुत भारत वह महान खडग कटकर सहसा पृथ्वी पर गिर पड़ा भारत सुंदर मूठ वाले उस खडग का आधा भाग सुतसोम के हाथ में ही रह गया छिन्न माजा समुत पदा नि पद छट महारत उसने उस खड़ग को कटा हुआ जान महारथी ने छह उछलकर उसके शेष भाग को ही पर दे मारा। महात्मनः विभूषित वह स्वर्ण और हीरे से विभूषित कटा हुआ खड़ग रणभूमि में महामना स्वपनी के धनुष को प्रत्यंता सहित काटकर तुरंत ही पृथ्वी पर गिर पड़ा चुत सोमस्तथ महारौबल पांडवादीन शत्रुगणा बहुन तत्चा श्रुतकर्ति के विशाल रथ पर चढ़ गया उधर सप् भी दूसरा अत्यंत दुर्जय एवं भयंकर धनुष लेकर बहुत से शत्रुओं का संहार करता हुआ पांडव सिन्हा की ओर चल दिया तत्रनाद महान आसेत पांडवा नाम विठा पते सौ बलम समृष्ट विचर तम अभित पुत्र शकुनी को समरभूमि में निर्भय से विचरते देख पांडव दल में महान सिंहनाथ होने लगा तान्यने दृप्ता महा ने शस्त्र महांस द्रव्यमान्य दृश्य सब बल महात्म महामना शकनी ने में भरे हुए उन शस्त्र संपन्न महान सैनिकों को भगा दिया यह सब हमने अपनी आंखों देखा यथा दैत्य च मुमराज देवराजो ममरद तथैव पांडव से बले राजन जिस प्रकार देवराज इंद्र ने की सेना को कुचल दिया था उसी प्रकार सुबल पुत्र शकुनी ने पांडव सेना का विनाश कर डाला श्री महाभारत कर्ण पर्व सुत सोम सोबल युद्धे पंचविशो सो अध्याय इस प्रकार से महाभारत कर्ण पर्व में सुत सोम और शकुनी का युद्ध विषय पच्चीसवाँ अध्याय पूरा हुआ